बदली कहानी बदले कुछ और भी दाम पे थे हाँ पर मतलब हमें उसने जवाब क्या दिया कि ये कहा तो उसने कुछ कहा बस सर ये फिर ये लोगों ने लंबे समय देखा तो देख बोली क्या कुछ तो बोली हो बोले तो नहीं पता <laughs> कहानी है या एक, एक स्थिति स्थिति स्थिति है सर, थी, थी है केवल तो सीखने के लिए आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है जिस सीखने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है अगर सीखने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है तो फिर इसमें बहुत उम्र है फिर आप कई परस्पेक्टिव से इसको देख सकते है ये बात जो स्त्रीवादी पुरुष ने अपनी पत्नी से क्या इस पर आप से हुआ उस को कही कल्पना कर सकते हैं कि इस डायलॉग में क्या उसने अपनी पत्नी का पक्ष सुना की वो क्यों लगाती है या उसको अच्छी लगती है या और उसने जो भी तत्व रखे उनको आप कंस्ट्रक्ट कीजिए और उनका जवाब सोचिए कि वो स्त्रीवादी पुरुष क्या देगा जितना तो इस डायलॉग में गहराई आएगी उतने ही ये प्रश्न उभरेगा कि ये बात उसके मन में खुद क्यों नहीं जनी, और जब किसी पुरुष के कहने से जनी, तो उसको इस बात से कन्विन्स होने से पहले किस किस तरह की शंकाएं उसके मन में उठी या किसी की नहीं होती या उसने केवल इस कारण मान दिया कि एक पुरुष ने कहा है या उसके पति ने कहा है तो इस डायलॉग से तो ये सब चीजें आप सीख सकते हैं कि अगर स्त्री को ऑटोनमी किसी के द्वारा दी जाती है तो वो ऑटोनमी वो नहीं है जो वो खुद हासिल करती तो प्रश्न गिरी का नहीं है प्रश्न सोचने का है अपने निर्णय तक पहुंचने का हाँ अगर जिंदगी एक प्रतीक है तो दास्ता का, तब इस तक का है। अगर वो निर्णय केवल सुंदरता का प्रतीक है, है तो वो इस निर्णय तक न भी पहुँचने तो कोई फर्क परत नहीं पहुंचता तो इस डायलॉग में कई गुंजाइश है उसके पक्ष से उस बात को सुनने की कि को क्या मानती है और इसके अंदर में फिर जवाब तो ये सभी संभावनाएं माध्यम हो सकती है, में सकती है की कई तो तरह का संप्रेषण हो सकती है और बिंदी भी ध्यान रखिए बिंदी एक ही तरह की नहीं है उसमें भी गांधी जी की बिंदी कई बिंदिया हर बिंदी एक खास तरह का कर संप्रेषण करती है छोटी तो है बड़ी है पिछली है या माथे पर लगाई गई है तरह बिंदी कीजिए वाले या देखिए आसपास हमारे डिपार्टमेंट में कई आपको कई तरह की बिंदिया बनी तो विचार कीजिए कौन सी की बिंदी क्या क्या संदेश नहीं कर रही है कुछ बिंदियां बड़ी आक्रामक होती है कुछ बिंदिया बहुत तो आपको देखना है इस पूरे पे। सर अगर इस से आगे बढ़े वो नाक में कान में फिर पैर हाँ, में इस पे भी आप सोच तो सकते हैं मतलब ये डायलॉग इन सभी तो चीजों पर संभव है ये किस चीज के प्रतीक है और कब बनते हैं मतलब उनकी आकृति उनका किस चीज से बने हैं वो जो बिंदी भी आप गरीब औरतों की जिंदगी तो प्लास्टिक की बनी होती है और वो लोगो बहुत घटिया प्लास्टिक विचार करें तो देखें क्योंकि अगर अगर ये सीखने के लिए आपने कहानी बनाई है उसमें से कई लेवल कई कई डायमेंशन में भरे जा सकते हैं देखिये ये जो इस तरह के ये इशूज उठाए जाते हैं उनमें एक तरह की फ्लैंटनेस होती है है है इसको एक ही तो देखेंगे ये चॉइस अर्थ क्या भी तो कई तो अर्थ जब आप निकालेंगे एक एक अध्ययन का विषय बनेगा के संदर्भ में जो ये जो पूरा मूवमेंट है नो का जो उतनी दूसरा जाते हैं डी यू का कोर्स देखें चॉइस बेस्ड सिस्टम अब अगर आप केवल एक ही मीनिंग लेते हैं जो गवर्नमेंट या दे रहा है तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं लेकिन जब आप इस मीनिंग को करते हैं इसके लिए क्या चॉइस है इस कॉलेज में कितनी चॉइस है और जो आया है पढ़ने के लिए उसके लिए चॉइस का क्या अर्थ है तो जीवन में क्या चॉइस है तो तब फिर ये शब्द अचानक सामाजिक शब्द बनता है और अगर आप इसको तो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में शब्द देखेंगे तो ऐसे ही ये चॉइस है जो तो ये जो कम्युनिस्ट हमारी अगर हम ऐसे कपड़े तो हम पहनना चाहते हैं या हम कॉम्रेड होते होता हम भाग लेना चाहते हैं हमारी चॉइस है आपकी क्या तकलीफ है आप कौन होते हैं बताने वाले हमें इससे हमारी जो है वो गरीम का आनंद होता है आप हम करना चाहते हैं मंत्री के हमारी तरफ ऐसे कई विवादी तरह के हैं तो उनमें उन सभी में आपको ये ये करना पड़ेगा ये कोशिश कि इस शब्द का चॉइस का क्या मीनिंग है और वो मीनिंग किस संदर्भ से आ रहा है तो जितने जैसे मेरी बात नहीं दो तीन संदर्भ तो आई है कॉलेज की चॉइस ड्यूटी कॉन्टेक्ट में भाग लेने की चॉइस या बॉयफ्रेंड की चॉइस या कोई कपड़े की चॉइस चॉइस चॉइस सभी में तो में तो तो और और एक एक कि के लिए लगता है जाता भाई <laughs> ये आरोप की बात नहीं है एक तरह का आज के समय में तो एक पोस्ट मॉडर्न रिप्रोच है, जिसका है, जान। जान। जान। है। तो ये जिसका दर्द है को जाने ये नॉन रिप्रेजेंटेशन की एक थियरी है कि कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर दलित का प्रविधि दलित ही होगा या स्त्री का प्रविधि स्त्री ही हो सकती है ब्राह्मणों का प्रतिनिधि ब्राह्मण ही होगा इस तरह का एक है और विषयों में भी है, और और में भी है। तो उसको एग्जामिन कीजिए कि वो कितना ऑथेंटिक है वो विषय क्या ये मसला प्रतिनिधित्व का मसला या अभिव्यक्ति का मसला क्या आइडेंटिटी पर निर्भर है ये सवाल है तो ये इस तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो आप आप में तो रोज ही देखते हैं रोजी है। दे है, है कि मेरी बात केवल मैं कह सकती हूँ और पुरुष नहीं कई परिस्थितियों में ये बात सही जो कुछ ऐसे संदर्भ है जीवन के जिसमें आपको ये बात माननी पड़ेगी तो, हर एक तो, तो, तो, तो, तो फिर उसके क्या होंगे ये भी लर्निंग का विषय है क्योंकि अपने समय का एक बड़ा डिस्कोर्स है तो मतलब तो तो वही तो तो एक रि नीतू सिंह का जो एक पी एच डी स्कॉलर है हिंदी विभाग में उन्होंने ये उठाया है मतलब हालांकि उन्होंने भी किताब की मेरी किताब ऐसी काफी उसको मतलब ठीक समझा है अच्छी लगी उनको और उन्होंने दो तीन जगह ये मसला उठाया है खासकर ये सौम्बेर प्रतियोगिताओं के संदर्भ में हाँ कि इसमें जो लेखक को एक परेशानी नजर आई है कि ये क्या उठिए क्या ये पुरुष को ये हक है कि वो ये तय करे कि कौन सी चीजें स्त्री के गरिमा चोटियों की दुनिया आती है तो फिर तो ये वही बात हो गई जो पहले थी ऐसा उन्होंने ऐसा और भी दो तीन रिव्यूर्स है ये प्रश्न उठाया बहनों पर भी उठाया है कि कि कि क्या ये पुरुष तय कर सकता है कि अपनी पसंद नहीं है अपनी नहीं तो आप रविंद त्रिपाठी को जानते हैं उन्होंने एक उनका रेग्यूर था बहुत अच्छा रिव्यू है उन्होंने उठाया कि शकुंतला जो प्राचीन काल में होगी पता नहीं उस समय से अच्छी थी उन्होंने लिखा है कि वो के थी। ऐसा में मतलब कालिदास जो नाटक है उसमें लिखा होगा तो इससे इससे क्या इसे क्या ये पता लगता है कि स्वभाव तो में है उन्होंने प्रश्न के रूप में उठाया अब इसका ये जवाब मेरे पास ये है कि हाँ उस समय में पुरुष भी गहने पहनते थे और आज भी आपको तो कई ऐसी जनजाति मिल जाएंगी जिनमें पुरुष कान में पहनते हैं, गले में तो में हैं। तो तो शहरों भी लोग पुरुष के के गहने और गहनों क्या फर्क है ये चर्चा करनी होगी क्योंकि तो अपने को सुंदर दिखाने की इच्छा ये पुरुष तो में ही है ऐसे नहीं सिर्फ स्त्री में तो वो पुरुष में ही स्त्री तो में क्यों रूढ़ हो गई है और पुरुष में वो क्यों हिंदु से जुड़ी नहीं रह और है कि ये और के लिए रहते हैं तो जनरली है है आप कौन उठे उठाने ये, ये तब तो कभी तो। तो महिला सोनार हुई थी भारतीय महिला महिला सुनार और जो सोने का ये अच्छा सवाल है ये इस संदर्भ में जो तो नहीं है नहीं। उनका संदर्भ है कि जो जाति व्यवस्था है उसमें की क्या तो जैसे मान लीजिए लेकिन गहना बनाने का काम उससे अच्छा तो केवल उसका काम गहनू की चोइस का है या गहनों की खरीद का है क्राफ्ट है उनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो कौन सी क्राफ्ट हैं जो के लिए तो आपको तो निचली जातियों में जो तो क्राफ्ट नहीं मिलेंगे ना बहुत निचली जाति नहीं है ये भी ध्यान अगर आप बसोर या मोती या इस तरह की जातियों में जाएं तो के काम में वो काम शामिल नहीं है जो थोड़ा सा उच्चतर किस्म लेकिन अगर आप बचोर जाति में जाए जैसे कि झाड़ू बनाना या बनाना यात्रिया मिलेंगी टोकरी बनाना तो ये अपने तो आप कि कि कि कि में पूरा रिसर्च का विषय मैंने लेकिन आपको कि देखिए किस किस क्राफ्ट में पुरुष सॉरी स्त्री का योगदान संभव है या है अब यहाँ कभी जाइए क्राफ्ट म्यूजियम तो आपको कुछ स्त्री मिलेंगी कुछ क्राफ्ट जो हम लोग आपके साथ गए थे तो में ही देखा हम लोगों ने सिर्फ तो बाकी में क्यों नहीं है पूछिए क्या उन उन, उन में क्या आपने आपने उन कि और कुछ क्राफ्ट नहीं है ने लोहार, ने लोहार, ने लोहार, में धातु के काम नहीं मिलेंगे काम करने का जाती और पुरुष में देखे इनको कम लगती है और वाले ज़्यादा लगती है कम है वहाँ प्रतिरोध का स्वरूप दी जाएगा प्रतिरोध का स्वरूप दी जाएगा की कई बार महिला के पास वो शक्ति की वो मना कर सकती तो है किसी काम तो क्यूँकी कि वो भी वही काम पुरुष के हाथ कर लिए कि तो तो मकाम बन जाते तो महिलाएं भी भी काम पुरुष उसमें कौन सा काम पुरुष कर रहा है कौन सा महिला कर रही सोने वाला काम है आ, वो रखना उस पर सीमेंट लगाना इसमें आपको मिलेगी राजी मिस्त्री ने राज रानी मिस्त्री राजना सीमेंट मिक्सिंग करना पानी तो ये सब तो से मिलेगा मकान के तो लेकिन वो तो तो नहीं फाइनल पर वही रहती थी उनके हिसाब से अपर उसके मतलब एक भी देखिए मैंने तो इसको बहुत ज्यादा समझा नहीं है क्योंकि तो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है किताब केवल वर्गो के बारे में किताब है और ये जो दलित वर्ग है आदिवासी महिलाए इनमें तो कोई इस तरह का संतर नहीं दिखता वो तो सब काम करती है और उनमें इस तरह की लिटकियाँ तो भी नहीं है जिनका किया गया अब जैसे इंद्रियों का जो पूरा सेक्शन है तो वो उन लोगों का कहना था निचली जाति की लड़की तो तो में नहीं पाई जाती बात वो हो या किसी हद तक इस बात से थोड़ा बहुत दो सच्चाए पूरी तरह से नहीं है ये हैं इनकी आप स्टडी गौर जो इन्होंने एमएड में डिसर्टेशन लिखा था एक का। तो उनमें भी उन्होंने देखा था कि की घर तो तो से दूर नहीं जाना घर तो के तो पास ही थे घर के अंदर ही थे और भी उनकी एक्टिविटी मेरे ख्याल से अलग अलग जातियों का वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग होगा तो एक पैटर्न नहीं हो तो सकता में उनको अपेक्षा के कारण जरूरी नहीं है और जहां तक ज्ञान का सवाल है वो तो मुझे लगता है कि मामला उतना ही नहीं है एक बार हमें मिली थी कुछ लड़कियां बहुत ही जाती किसी याद नहीं है पर एक शेड्यूल का कि कि तो गरीब तो है कि ये ज्यादा दालें खरीदी नहीं सकती हो नहीं है तो अब नॉलेज का जहां तक सवाल है की भाई गाँव गाँव से और ये इस तरह के सवाल की मतलब दाल कैसे प्रोसेस की जाती है आ, तो पर भी टीचर का यही कहना था कि इसलिए नहीं पता है, कि इनके घर नहीं है और इनके खेती भी नहीं होती अब कोई प्रश्न है कि इसका मतलब गांव में रहते हुए गांव की और प्रक्रियाओं के बारे में उनका नॉलेज नहीं था केवल उन चीजों पे नॉलेज था जो उनके घर में होती है तो ये भी एक सवाल है कि तो हम लोग रोमेंटिसाइज करते हैं तो निकली जाती है उनके साथ तो बराबरी हो गई कितना फास्ट है आदिवासियों में बराबरी होती है कितना की बात है कुछ जातियों में हो सकता है हो हो सभी में में किसी नहीं आप कहीं विषयों विचार कर रहे हैं विचार कर रहे हैं अभी हफ्ते का है जाना होगा